माँ की बातें सरयू बाला देवी ग्यारह फरवरी 1911 सौ माँ उस दिन बलराम बाबू के यहाँ गई थी मैं उद्बोधन आपस पहुँच उनकी राह ही देख रही थी कि वे वापस लौटी मेरे प्रणाम करके उठते ही वे मुस्कराते हुए बोली किसके साथ आई हो मैंने कहा अपने एक भांजे के साथ माँ अच्छी हो बहु अच्छी है इतने दिनों से आई नहीं मैं सोच रही थी कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई मैं विस्मित होकर सोचने लगी केवल एक दिन की ही पाँच मिनट की भेंट उसी से माँ को हम लोगों की याद बनी हुई है यह सोच आनंद से आंखें भर आई माँ मेरी और स्नेह दृष्टि से देखती हुई तुम आई हो इसलिए वहाँ बलराम बाबू के घर बैठे मेरा मन अस्थिर हो उठा था मैं एकदम अवाक हो गई माँ के शिशु भतीजे खुदे के लिए सुमरती ने दो ऊन की टोपियाँ दी थी वह सामान्य सी वस्तु भी माँ को देने से वे बड़ी प्रसन्न हुई तख्त के ऊपर बैठकर वे बोली तुम आओ यहाँ बैठो मेरे पास मैं उनके पास बैठी माँ स्नेह से कहने लगी बेटी ऐसा लगता है जैसे पहले और भी तुम्हें कितनी बार देखा है जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो मैंने कहा मैं क्या जानूँ माँ केवल एक दिन पाँच मिनट के लिए आई थी माँ हंसने लगी और हम दोनों बहनों के प्रेम और भक्ति की प्रशंसा करने लगी पर मैं यह नहीं जानती कि हम उन बातों की कितनी योग्य थी क्रमशः अनेक स्त्री भक्तों का आना प्रारंभ हुआ सभी भक्ति भाव से पूर्ण मां के आनंद भरे प्रेम पूर्ण मुख की ओर जिस प्रकार एक दृष्टि से निहार रही थी वैसा दृश्य मैंने और कभी नहीं देखा मैं भी मुग्ध हो वही देख रही थी कि उसी समय घर लौटने के लिए गाड़ी आने की सूचना मिली मां तब उठकर हाथ में प्रसाद ले खाओ खाओ कहकर प्रसाद मेरे मुंह के पास ले गई इतने लोगों के बीच अकेले खाने में शर्माते हुए देख कर बोली शर्माने की क्या बात है बेटी लो तब मैंने हाथ फैलाकर उसे ग्रहण किया तो माँ मैं आती हूँ यह कह कहकर मैंने माँ से विदा ली तो माँ ने कहा आओ बेटी आओ फिर आना अकेले उतरकर जा पाओगी तो क्या मैं आऊँ यह कहकर वे सीढ़ी तक साथ आई मैंने कहा मैं चली जाऊंगी माँ आप और न आएं। माँ ने यह सुनकर कहा अच्छा एक दिन सवेरे आना मैं तृप्त हृदय लेकर वापस लौटी सोचने लगी यह कैसा अद्भुत स्नेह